भाष्यार्थ बृहदारण्यकोनिषद शांक अध्याण एक छुद्र विस्फुलिंगा इस्मर्यते चेन्ना एकत्व प्रत्यार्थ स्म चेत चेन्न एक्रतयाथ पर अग्नेस्फुलिंगोनिव प्रत्योहो दृष्टो तथा चांसोशनैक्रतर्ह तत्र सति विज्ञात्मन परमात्म विकारांशत्ववाचका शब्द परमात्मक प्रत्याधिस्व यदि कहो कि क्षुद्र विस्फुलिंग और मेरा ही अंश है इस प्रकार श्रुति और स्मृति भी कहती है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि वे तो जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व की प्रतीति के लिए है अग्नि की चिन्हगारी अग्नि ही होती है इसलिए लोक में वह अग्नि के साथ एकत्व प्रतीति के योग्य देखा गया है इसी प्रकार अंशी के साथ अंश भी एकत्व प्रतीति के योग्य है अतः ऐसी स्थिति में विज्ञान आत्मा को परमात्मा का विकार या अंश बतलाने वाले शब्द परमात्मा के साथ उसके उसकेकत्व की प्रतीति कराना चाहते हैं सर्वासु उपक्रमोपसंहाराभ्या सर्वासुपनिष्त्सु पूर्वेक प्रतिज्ञा दृष्टातर्ेतुभि परमात्म विकारा सां जगत प्रतिपाद्य पुनरेक तावत् तदेह तब यदय आत्मा प्रतिपत्ति स्थित लयेतुृ्टाकार विकारिवादेक्ययेतु प्रतिद्य अनत अबा्यम अयमा ब्रह्म्यस्माुपक्रमोपसाराध्या अयमर्थों निश्चय परमात्मयकत्व प्रत्यय दृढ़ उत्पत्ति स्थिति लय प्रतिपादकानी वाक्या उपक्रम और उपसंहार से भी यही बात सिद्ध होती है सभी उपनिषदों में पहले उनके एकत्व की प्रतिज्ञा कर हेतु और दृष्टांतों के द्वारा जगत को परमात्मा का विकार या अंशादि बतला कर फिर उनके एकत्व का उपसंहार किया है जैसे कि यहाँ भी पहले यह जो कुछ है सब आत्मा है ऐसी प्रतिज्ञा कर उत्पत्ति स्थिति लय हेतु और दृष्टान्तों के द्वारा उनके एकत्व ज्ञान के हेतुभूत विकार और विकारित्वादि का प्रतिपादन कर अंतर अंतर्बाह शून्य है यह आत्मा ब्रह्म है इस प्रकार उपसंहार किया जाएगा अतः उपक्रम और उपसंहार के द्वारा यह तात्पर्य निश्चित होता है कि जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का प्रतिपादन करने वाले वाक्य परमात्मा के साथ उसके एकत्व ज्ञान की दृढ़ता कराने के लिए है अन्यथा वाक्य भेद-प्रसंगात्म वाक्यभेद प्रसंगाच सर्वोपनिषत्सु विज्ञात्मन परमात्मक प्रयत प्रत्यय विधीयत इतनी सर्व उपनिषद्वादीना बिधे, वाक्य जोगेच तद्विधे विधेयकवाक्योगे चोत्पत्वाक्या वाक्या प्रमाण अस्त फलांतर चल्पतव्यम सैद प्रतिपादन आत्मिकतिदनपरा यदि ऐसा न माना जाएगा तो वाक्यभेद का प्रसंग उपस्थित होगा सभी उपनिषदों में परमात्मा के साथ विज्ञानात्मा के एकत्व ज्ञान का विधान किया गया है इस विषय में सभी उपनिषद वेदताओं की एक राय है किसी का मतभेद नहीं है उत्पत्त्यादि वाक्यों की भी उस विधि के साथ एक वाक्यता संभव होने पर उन्हें भिन्न अर्थ का प्रतिपादन करने वाला मानने में कोई प्रमाण नहीं है इसके सिवा उन्हें अन्यर्थ परक मानने पर उनके फलांतर के भी कल्पना करनी पड़ेगी अतः उत्पत्तियादी श्रुतियाँ आत्मा का एकत्व प्रतिपादन करने वाली ही है अत्रविद आख्याय आख्याय संप्रचते कश्चि किल राजपुत्रो जातम एवं माता पितृभ्या संवर्धितः जाती संवर्धि सोमुष्य जाती कर्माणि वानुवर्तते न राज राजस्मृतिराज कर्माण्यनुवर्तन्ते यदा पुनः कचित् परम कारुको राजपुत्र से राजश्रीति्यता जानन्नमुष्य व्याधो पुत्रः पुत्रता बोधयती नम व्याधोमुषिरा पुत्र कचिद व्याधगृहम अविष्ट सोक्वा व्याधजा संसारिवलनायां पर संसारी कल भव अथ अथ परेशकर्काद्याथवत न तदा तवेना परमात्मैक देश है पृथकंश व्यवहार भागी बुद्धि उत्पद्य इस विषय में संप्रदायवेता श्री द्रविड़ाचार्य यह आख्यायिका कहते हैं कोई राजपुत्र जन्म होते ही माता पिता द्वारा त्याग दिया जाने के कारण व्याध के घर में पाला पोसा गया वह अपनी कुड़ीनता को न जानने के कारण अपने को व्याध जाति का ही मान ब्यास जाति के कर्मों का ही अनुवर्तन करता था मैं राजा हूँ ऐसा मानकर राजोचित कर्म नहीं करता था जब कोई अत्यंत कृपालु पुरुष जो राजपुत्र की राजश्री प्राप्त करने की योग्यता जानता है उसे उसकी राजपुत्रता का बोध करा देता है और यह बतला देता है कि तू ब्याज नहीं है अमुक राजा का पुत्र है किसी प्रकार इस व्यास के घर में आ गया है तो इस प्रकार बोध कराए जाने पर वह व्याधि जाति के प्रत्यय से होने वाले कर्मों को छोड़कर मैं राजा हूँ ऐसा मानकर संसारित्व की कल्पना करने में परमात्मा ही संसार है ऐसी कल्पना हो जाएगी और यदि ऐसा माना जाए कि घटाकाश और कर्काशादि के समान किसी अन्य उपाधि के कारण विज्ञानात्मा परमात्मा का एक देश है तो उसमें विवेकी पुरुषों को ऐसी बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती कि परमात्मा का एक देश पृथक व्यवहार करने में समर्थ है अविवेकिनाम विवेकनाम चोपचरिता बुद्धिर दृष्टे चेत पूर्व पक्ष किंतु मैं करता हूं ऐसी गौड़ी बुद्धि तो अविवेकियों और विवेकियों विवे को भी होती देखी गई है वस्तुतः जीव परिच्छि अपरिच्छिन्न मात्र है इसलिए इस परिचिन बुद्धि को गौड़ी बतलाया गया है समजोहार मात्रा यथा कृष्णो नविवेकि इति विवेकनाम अपि यहाँचाकाशेनाचि कृष्णता रक्तता च आकाशस्य समजोहार मात्रा आकाश से इति न परम कृष्णो रक्तो वा आकाशो भविमर् अतो न पंडित ब्रह्म प्रतिपत्ति विषय ब्रह्मोनाथ सिद्धांती नहीं क्योंकि अविविक अविवेकियों के की तो वह बुद्धि मिथ्या होती है और विवेकियों की सम्यक प्रकार से व्यवहार को आलंबन करने के लिए जिस प्रकार की अविवेकियों के समान अविवे विवेकियों वी, की दृष्टि में भी कभी कभी आकाश काला अथवा लाल है इस प्रकार आकाश की कृष्णता अथवा लाली व्यवहार मात्र की आलम्बनार्थत्व को प्राप्त हो जाती है किंतु वस्तुतः आकाश काला या लाल नहीं हो सकता अतः विद्वानों को ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान के विषय में ब्रह्म के अंशांशी एक देश एक देशी अथवा विकार दिकारिवादी की कल्पना नहीं करनी चाहिए क्योंकि सारी उपनिषदों का तात्पर्य समस्त कल्पनाओं की रूप मुख्य प्रयोजन में की है अतो हिवा सर्वसर्वकल्पना आकाश सता प्रतिपत्त आकाशवत्सर्वगत नित्य न लिप्यते लोकदुखेन बाह्य इत्यादि श्रु श्रुतिशतेभ्य नात्मा ब्रह्म विलक्षण कल्पेत उष्णात्मक इवानौश देशम प्रकाशात्मके वा तम एक देशम सर्व कल्पना नार्थ सार तस्मान नाम सबरीतनाथसार निमित्ता एव आत्मन्य संसार व्यवहारा धर्मी सर्वे व्यवहाराप्रूपो रूपम रूपम बूव धर्मी रूपा विचिधीरो भिवदन यदास्ते इत्येव मंत्र इसलिए सारी कल्पनाओं को छोड़कर ब्रह्म आकाश के समान सर्वगत और नित्य है वह लोक दुख से लिप्त नहीं होता क्योंकि उससे बाह्य है इत्यादि सैकलो स्रुतियों के अनुसार आकाश के समान उसकी निर्विश्रेष्ठता की ही अनुभव करना चाहिए उठन स्वरूप अग्नि में एक शीतल देश के समान तथा प्रकाश रूप सूर्य में एक अंधकारमय देश के समान ब्रह्म से भिन्न आत्मा की कल्पना न करें क्योंकि सब उपनिषदों का तात्पर्य समस्त कल्पनाओं के निवृत्ति रूप मुख्य प्रयोजन में ही है अतः असंसारधर्मी आत्मा में सारे व्यवहार नाम एवं रूपकृत उपाधि के कारण ही है जैसा कि वह रूप रूप के अनुरूप हो गया है धीर पुरुष समस्त रूपों की रचना कर उनके नाम रख कर, उनके द्वारा बोलता रहता है इत्यादि मंत्रवर्णों से सिद्ध होता है न स आत्मन संसारिवक्त काूपाधि संयोग जनित रक्त स्फटिकादि रिका बुद्धिवद्रांतमे न परमात ध्यातीव लीलायतीव न वर्धते नो लोकनीया न लिप्यते कर्मणा पापक समं सर्व भूतेषु ठी इत्यादि सुनी सुनीचा चिश्रुतिस्मृति न्यायभ्य पत्नो संसारित अतएक देशो विकार शक्तिर्वा विज्ञात्मा अनो वेत्ति कल निर्वयव ताभ्युपगमे विशेष तो न शक्य अंसाद्रुतिस्मृतिवादस्थक न तो भेद प्रतिद्का विवक्षिताक्योगादा आत्मा का संसारित्व स्वतः नहीं है अपितु तो लाक्षा आदि उपाधि के संयोग से होने वाली स्फटिक लाल है इत्यादि बुद्धि के समान भ्रांति जनित ही है परमार्थता नहीं मानो ध्यान करता है मानो अधिक चलता है यह कर्म से न बढ़ता है न छोटा होता है यह कर्म से लिप्त नहीं होता समस्त भूतों में समान रूप से स्थित कुत्ते और चांडाल में इत्यादि श्रुति स्मृति और युक्तियों से परमात्मा का असंसारित्व ही सिद्ध होता है अतः विशेषतः आत्मा का निर्वयवत्व स्वीकार करने पर ऐसा विकल्प नहीं किया जा सकता कि विज्ञानात्मा परमात्मा का एक देश विकार शक्ति अथवा और कुछ है उसके अनसाधि होने का प्रतिपादन करने वाले स्मृति श्रुति स्मृतिवाद भी आत्मा के एकत्व के लिए ही है भेद का प्रतिपादन करने वाले नहीं है क्योंकि उपनिषदों के विवक्षित अर्थ की एक वाक्यता होनी चाहिए ऐसा हम पहले कह चुके हैं सर्वोपनिषदा परमात्मक ज्ञानपनपन पनपर पन अथ किम प्रतिकूलार्थो विज्ञात्म भेद इति कर्मकांड प्राण्य विरोध के कर्म प्रतिपादका अधिक क्रिया कारक फल क्या अनेक क्रियाकारकोक्तकर्ताश्रया विज्ञात्म भेदभाव यसंसारिणी पर एक कथम फलासु क्रियासु वा क्रियाभ्यो व्रिया निवर्तु क्यों वा बद्ध मोक्षापनभेत अभी च पर पक्षे कथम परमात्मकोपदेश कथम वा तदुपदेश ग्रहण फलम बद्ध से ही बंधना साजोपदेशा तद्भावनिषद्शास्त्र निर्विषय समस्त उपनों का तात्पर्य परमात्मा के एकत्व एक में है फिर विज्ञात्मा के भेद रूप उससे प्रतिकूल विषय की कल्पना किस लिए की जा, जाती है इस पर किन्हीं मीमांसकों का तो कहना है कि यह कल्पना कर्मकांड के प्रामाण्य से प्रतीत होने वाले विरोध का परिहार करने के लिए है क्योंकि कर्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्य अनेकों क्रिया कारक फल भोगता और कर्ताओं को आश्रय करने वाले हैं विज्ञान आत्मा का भेद न होने पर असंसारी परमात्मा का एकत्व रहते हुए ये किस प्रकार लोगों को इष्ट फलों वाली क्रियाओं में प्रवृत्त अथवा अनिष्ट फलों वाली क्रियाओं से निवृत्त कर सकेंगे उपनिषद किया जाएगा इसके सिवा परमात्मा का एकत्व प्रतिपादन करने वालों के, के एकत्व का उपदेश भी क्यों दिया जाएगा और किस प्रकार उसके उपदेश ग्रहण का फल होगा क्योंकि बद्ध जीव के बंधन का नाश करने के लिए ही इसका उपदेश किया जाता है बंधन न होने पर तो उपनिषद शास्त्र का कोई विषय ही नहीं रहता एवं पक्षस्य उपनिषदवादीपक्ष कर्म से कर्मकांडवादीप चोद्यपरिह सेदाव कर्मकांडरालंबनम आत्मा न लभते प्राण्यम प्रति तथोपनिषद अस प्रामाण्ये स्वार्थ विघातो नास्ति स्वाथ विघास्त कर्मकांडस्तु प्राण्यम उपनिषद प्राण्यकनायां स्वाथ विघा भवदीति मूत प्राण्यम नि कर्मकांडम प्रमाण सत्प्रमा अर्हति नहि प्रदीप एकास प्रकाश्य प्रकाशय न प्रकाशय चेति पक्ष ऐसी स्थिति में जो उपनिषदवादी पक्ष के शंका समाधान का मार्ग कर्म कांडवादी पक्ष के समान ही है क्योंकि जिस प्रकार भेद न होने पर कर्मकांड निरालंब अधिकारी शून्य होकर अपनी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं कर सकता उसी प्रकार उपनिषद भी स्वयं प्रामाणिक नहीं हो सकती यदि ऐसी बात है तब तो जिसकी प्रामाणिकता मानने पर स्वार्थ का विघात नहीं होता उस कर्म की ही प्रामाणिकता माननी चाहिए उपनिषदों के प्रामाण्य की कल्पना करने में तो स्वार्थ का विघात होता है इसलिए उनकी प्रामाणिकता भले ही न हो कर्मकांड प्रामाणिक होकर अप्रामाणिक नहीं हो सकता क्योंकि उत्तम दीपक अपने प्रकाश से पदार्थ को प्रकाशित करता है और प्रकाशित नहीं भी करता ऐसा नहीं होता प्रत्यक्षादि प्रमाण विप्रतिषेधाच्य न कवल उपनषो ब्रह्मक्य स्वाथ विघात कर्म कांड प्राण्य क्वती प्रत्यक्षादीन भेद प्रतिप्त्यथ प्रमाण विरुद्यकते तस्माण्यमेवनषद वास्तु नव ब्रह्मक्रतिपत्था इसके सिवा अभेद श्रुतियों का प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरोध भी है ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करने वाली उपनिषदें केवल स्वार्थ विघात और कर्मकांड के प्रमाण्य का विघात ही नहीं करती अपेत निश्चित भेद का ज्ञान करने वाले प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उनका विरोध भी है अतः उपनिषद अप्रमाणिक ही हैं अथवा उनका कोई अन्य प्रयोजन हो सकता है वे ब्रह्म का एकत्व प्रतिपादन करने के लिए ही नहीं हो सकती न उक्तोत्तरवाद प्राण्य से ही प्रमाणत्व अप्रमाण्व प्रमोत्पादनात्पादन मुत्पादन निमित्त अन्यथा के स्तंभादीना प्रमाण्य प्रसंगा शब्दाद प्रमेये सिद्धांति नहीं क्योंकि इसका उत्तर ऊपर दिया जा चुका है प्रमाण की प्रमाणता अथवा अप्रमाणता प्रमा की उत्पत्ति करने या न करने के कारण ही होती है यदि ऐसा न माना जाएगा तो शब्दादि प्रमेय में स्तंभादि की भी प्रमाणता का प्रसंग उपस्थित होगा स्तंभादि से शब्दादि की प्रमा नहीं होते किंतु यदि प्रमाण के लिए प्रमा को उत्पन्न करना आवश्यक न माने तो उन्हें भी प्रमाण क्यों न माना जाए किन पुरुपक्ष? सो इससे क्या हुआ यदि यदिपनिषदों ब्रह्मक्रमा कुर कथम अप्रमाण भेयु सिद्धांति यदि उपनिषदें ब्रह्मज्ञान रूप प्रमा उत्पन्न करती है तो वे किस प्रकार अप्रमाणिक होगी न कुर्वन्ते वेति चेद्यग्नि पुरुपक्ष किंतु अग्निशीतल होता है इस वाक्य के समान यदि वे परमा उत्पन्न करती ही न हो तो सवान उप निषद प्रमाण्य प्रतिषेधार्थम वाक्य मुपनिषद प्रमाण्य प्रतिषेधम रूप प्रकाशम सिद्धांत इस प्रकार बोलने वाले आपसे हमें यह कहना है कि उपनिषद के प्रामाण्य का प्रतिषेध करने के लिए प्रवृत्त हुआ आपका वाक्य उपनिषद के प्राण्य का निषेध क्या नहीं करता है तथा अग्नि रूप को क्या प्रकाशित नहीं करता है अथ करोति पूर्वक करता तो है यदि करोति भवतु तथा प्रतिषेधाथम प्रमाणम भवतवाक्यम अग्निश्चप प्रकाशको भवेत प्रतिषेधवाक्य प्रमाण्य भवत्य वोपनिषद प्रामाण्यम अत्रो ब्रुवंतु कह परिहार इति सिद्धांति यदि वह उसका प्रतिषेध करता है तो उसका प्रतिषेध करने में आपका वाक्य प्रमाण हो सकता है तथा अग्नि भी रूप का प्रकाशक हो सकता है अतः यदि आपका प्रतिषेधक वाक्य प्रमाणिक है तो उपनिषदों की प्रमाणिकता होनी ही चाहिए अब आप बताइए इसका क्या परिहार हो सकता है नन्वत्र प्रत्यक्ष मद्वाक्य उपनिषत् प्रमा प्रतिषेधाथ प्रतिपत्तिरग्नौप प्रकाशन प्रतिपत्ति प्रमा पर यहाँ मेरे वाक्य में उपनिषद प्रमाण के प्रतिषेध का ज्ञान रूप प्रमा तथा अग्नि में रूप प्रकाश का ज्ञान र तो प्रत्यक्ष ही है कस्तर्वतो ब्रह्मक प्रत्यय प्रमाण ब् प्रत्यक्ष प्रति शोक सूपनिषत्सुपलमसु प्रतिषेधानुपत्ते शोकमोहादीवृत्ति प्रत्यक्ष फल प्रत्य। ब्रह्मक्रतिपत्ति प्रत्य प्रत्य प्रत्य प्रत्य। पारंपर्यजनितृत्यवोचा तस्मापनिषद प्रत्ययशंका तबन्ना सिद्धांति तो फिर ज्ञान में प्रमा को प्रत्यक्ष करती हुई उपलब्ध होने वाली उपनिषदों में ही आपका क्या द्वेष है क्योंकि उनके प्रमाणन का प्रश्न नहीं किया जा सकता तथा हम यह कह चुके हैं कि शोक मोहादि की निवृत्ति जब ब्रह्मिक्व ज्ञान की परंपरा से होने वाला प्रत्यक्ष है अतः इसका उत्तर ऊपर दे दिया जाने के कारण उपनिषदों में अप्रामाण्य की शंका तो हो नहीं सकती